ईश्वर का स्मरण क्षेत्र में सांसारिक जीवन जीते हुए हम पाप और पुण्य की बहुत चर्चा और विवेचना करते हैं पुण्यों के से हम अच्छा शरीर बुद्धि धन संपत्ति परिवार इत्यादि की कामना करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि पुण्य के कारण से भी ये हमें मिलते हैं इन सब शरीर बुद्धि आदि का उपयोग जब सांसारिक धन संपत्ति के लिए पद प्रतिष्ठा के लिए अन्य उन्नतियों के लिए किया जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है लगना भी चाहिए लेकिन ये बुद्धि और शरीर ऐसे बने जिससे आध्यात्मिक प्रगति हो ऐसी कामना प्राय नहीं होती है हम पुण्य करते हैं पुण्य चाहते हैं पुण्य का फल चाहते हैं और उसके फल को हम सांसारिक सुखों की प्राप्ति में सांसारिक साधनों की प्राप्ति में लगाते हैं उपयोग करते हैं विचार आना कि मैं ऐसे साधन चाहता हूं जिससे अध्यात्म तो में प्रगति हो कम हो जाता है साधक व्यक्ति साधना करते करते बहुत सारी बाधाएं अनुभव करता है जैसा बताया जैसा सुना समझा वैसी साधना करते हुए भी महीनों तक वर्षों तक करते हुए भी उस तरह की गति की कामना और प्रार्थना करते हुए भी वो अपेक्षित गति नहीं कर पाता है रुक जाता है थोड़ी प्रगति हुई फिर उसे लगने लगता है इससे आगे प्रगति नहीं हो रही है नहीं हो पा रही है और कारण उसे समझ में नहीं आता है क्योंकि सब कुछ तो वो वैसा ही कर रहा है जैसा बताया सिखाया गया था जैसे सांसारिक सुख सुविधाएं साधन हमें अपने पुण्य से प्राप्त होते हैं ऐसे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए जैसी बुद्धि मन चाहिए अंतःकरण चाहिए वो भी पुण्यों से प्राप्त होता है सांसारिक दृष्टि से जो प्रगति है वो अल्प सुखदायक है इसलिए उससे संबंधित साधनों का मिलना थोड़े पुण्य से भी हो जाता है आध्यात्मिक प्रगति का फल बहुत ऊंचा है मुक्ति की प्राप्ति है दुखों से छूट जाना है इसलिए उसके लिए जो साधन चाहिए वो विशेष साधन चाहिए और उनकी प्राप्ति के लिए पुण्य भी बहुत अधिक चाहिए बिना पुण्य के ईश्वरीय व्यवस्था से हमें और कुछ नहीं मिलता जो अन्याय पूर्वक धन संपत्ति ले लेते हैं वो एक अलग बात है सांसारिक दृष्टि से ले सकते हैं अधर्म पूर्वक उन्नति वैभव पद प्रतिष्ठा हो सकती है अंततः वहां भी हानि है दंड है पतन है किंतु फिर भी कुछ समय के लिए तो ले ही सकते हैं किंतु आध्यात्मिक प्रगति के लिए जिस बुद्धि सामर्थ्य की आवश्यकता है वो अधर्म पूर्वक कभी नहीं ली जा सकती उपलब्ध नहीं की जा सकती उसके लिए तो हमें धर्म पर ही चलना होता है उसके लिए पुण्य ही करना होता है और उसमें बहुत पुण्य खर्च होता है हम यथा सामर्थ्य पुण्य करते रहते हैं करने में भी साधक को विचार रखना चाहिए कि जिस दिशा में मैं प्रगति करना चाहता हूं उस तरह के कार्यों में अन्यों का सहयोग करना चाहिए उसे यदि वो आध्यात्मिक उन्नति चाहता है तो आध्यात्मिक लोगों को सहयोग करे अन्य जो आध्यात्मिक हैं बराबर के हैं या छोटे हैं उनके लिए व्यवस्था उनको बताना समझाना भोजन की व्यवस्था रहने की व्यवस्था जो भी कर सकता है उस तरह के कर्मों में उसी दिशा वाले कार्यो में पुण्य का अर्जन करें परोपकार करें। दूसरी बात हम कुछ ना कुछ पुण्य करते ही हैं पुण्य हमारे होते ही हैं लेकिन पुण्य के साथ साथ पुण्य कमाने के साथ साथ हम पुण्य का उपयोग भी भोग भी करते रहते हैं जैसे शुभ कर्मों से पुण्य बनता है ऐसे उसके फलों को भोगने से उतना पुण्य कम पाप कर्म करने से पाप कर्माशय बनता है अशुभ कर्मों से पाप कर्माशय बनता है और जब उसका दंड भोग लिया जाता है तो उतना पाप कर्म कर्माशय से कम हो जाता है जितना जितना हम दंड भोग लेते हैं उतना उतना कर्माशय हमारा पाप वाला कम हो जाता है फिर हमको नहीं भोगना होता उसे इसी तरह से जितना जितना हम सुख साधनों को भोगते हैं उतना उतना हमारा पुण्य कम होता जाता है हमें जीवन में जो भी कुछ मिलता है अंततः उसका मूल्य उसकी कीमत हमें अपने पुण्य से चुकानी होती है यदि हम किसी भंडारे में निशुल्क भोजन ले रहे हैं उस समय हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ा लेकिन परमात्मा की दृष्टि से तो हमने उपभोग किया ही है उतना अन्न वस्त्र हमने लिए हैं उपभोग के लिए उतना हमारा पुण्य कम हो जाएगा सांसारिक दृष्टि से हम कितने ही प्रसन्न हो ले कि मैंने उसके यहाँ खाना खा लिया उसके यहाँ खाना खा लिया घर का बचा लिया पैसे बचा लिए, लेकिन खाया हम नहीं है उपभोग हमने ही किया है जिसने खिलाया उसने तो पुण्य बना लिया उसका पैसा तो खर्च हुआ लेकिन उसको पुण्य मिल गया और हमने खाया है हमारा क्या हुआ हमारा उतना पुण्य है कम होगा ये तो न्याय है उचित व्यवस्था है कर्मफल की व्यवस्था है घरों में जब किसी बड़ी चीज को खरीदने की इच्छा हो मोटरसाइकिल खरीदनी है फ्रिज खरीदना है कार खरीदनी है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है वो तो तत्काल खरीद ले कुछ सोचना नहीं पड़ता जो खर्चे चल रहे हैं वो चलते हैं लेकिन खरीद लेकिन जिसके पास इतना पैसा नहीं है वो अपने कुछ अतिरिक्त खर्चों में अनावश्यक धीरे धीरे संचित करता है और तब वो वो भी वो खरीद लेता है कार खरीद लेता है मकान बना लेता है यदि आपको अपने पे इतना विश्वास है कि मेरे पास इतना पुण्य है तो कितना भी खर्च करते रहे और जितना चाहे खरीद ले एक खरब हो उसको लाखों की चीजें भी खरीदेगा एक एक लाख के होटल में भी जाएगा वो एक दिन में एक लाख भी खर्च कर देगा करता रहता है लेकिन सामान्यतया हमारे पास इतना पुण्य नहीं होता है यह मनुष्य जन्म मिला है यह भी बहुत पुण्यों के खर्च करने पे कीमत चुकाने पर हमें मिला है जितना पुण्य हमने खर्च किया है इसे पाने में यदि उससे अधिक पुण्य नहीं कमाया तो ये तो घाटे का ही सौदा है हमारा अधिक खर्च करके ये मनुष्य जन्म पाया और पुण्य थोड़ा सा किया फिर समाज में रहते हुए जो चीज हम अपने पैसे से भी खर्च कर रहे हैं तब भी उपभोग तो हम अधिक कर रहे हैं यदि अधिक खा रहे हैं अधिक वस्त्र पहन रहे हैं अधिक पानी को व्यय कर रहे हैं अधिक विद्युत व्यय कर रहे हैं अधिक पेट्रोल डीजल खर्च कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं चार सेवक अपने लिए रख रहे हैं भूमि रख रहे हैं जो भी अपने लिए हम उपभोग कर रहे हैं जितने अधिक का हम उतना उतना हमारा पुण्य कम कर रहे हैं। साधक को साधना के लिए आवश्यक बुद्धि अवसर पाने के लिए पुण्यों की आवश्यकता होती है जिनके पुण्य नहीं होंगे उनको अवसर कम मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा उलझे रहेंगे वैसी बुद्धि नहीं चलेगी वैसी सूझ नहीं आएगी वैसी सात्विकता नहीं होगी तो परमात्मा की प्रेरणाओं को भी वो नहीं कर पाएगा ऐसे ही चलता रहेगा तो अध्यात्म में प्रगति के लिए बहुत पुण्यों की आवश्यकता है उसके लिए एक तो पुण्य हमें अधिक करना ही होता है और दूसरा जो अतिरिक्त खर्च है उसको कम करना होता है ताकि हम अपने पुण्यों को बचा सके पैसे को बचा सके और महंगी चीज को अधिक मूल्यवान चीज को खरीद सकें साधक व्यक्ति घर में है स्वयं तो उठ करके भी पानी ले सकता है पानी पीने में कुछ भी नहीं है उठ के ले लिया घर में रखा है लेकिन फिर भी बैठा है दूरदर्शन देख रहा है जो भी कर रहा है कुछ विशेष नहीं कर रहा है यदि उसने अपने बच्चे से मंगवाया पत्नी से मंगवाया या पति से मंगवाया भी उसने सेवाएं ली हैं कोई भी सेवा निशुल्क नहीं है यहां जो उपभोग करेंगे उसकी कीमत। जिसने हमें सेवा दी है उसका तो पुण्य बन गया लेकिन हमारा तो पुण्य खर्च हुआ हम किसी के यहां गए रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए 10 जने हमें। आए हम चार पांच गाड़ियां आईं जबकि एक व्यक्ति से भी काम चल सकता था लेकिन हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि लोग आए 10 जने आए 10 गाड़ियों में मैं जाऊं लोगों को लगे कि कोई विशिष्ट व्यक्ति ये भी हम उपभोग कर रहे हैं इतने व्यक्तियों का समय पेट्रोल आदि का खर्च वाहन का चलना और वो जो यश का सुख लिया हमने कि लोग मुझे बड़ा समझेंगे और हमको अच्छा लगता है यह भी तो हमने कुछ भोग किया है इसकी कीमत कौन देगा किसको चुकानी होगी जिसने भोगा है जितना हम भोगेंगे उतना पुण्य हमारा खर्च होगा हम दान देते हैं पुण्य का काम है अच्छी जगह दिया सेवा दी अच्छी जगह दी उससे जितना पुण्य बना हमारा और हमने उसके बदले में सम्मान भी चाहा मेरा नाम मंच पे आए बोला जाए मुझे मंच पे बैठाया जाए माला पहनाई जाए मेरा नाम पत्र पत्रिकाओं में आए इत्यादि वो यश का सुख हमने लिया है उपभोग किया है वो भी निशुल्क नहीं होता है जितना सम्मान साथ में जुड़ेगा उसकी कीमत और अधिक बढ़ जाएगी जैसे होटलों में बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, जहां आपके उतरते ही कोई सेवक आता है आपके दरवाजे को खोलता है अभिवादन करता है सैल्यूट मारता है आपके आने पर दरवाजा खोलता है आप यदि भोजन के लिए जाते हैं तो पहले पहुंच करके कुर्सी पीछे खींचता है इत्यादि सेवाएं जो कि एक सम्मान का स्तर का सूचक मानी जाती है वो होटल उतना महंगा होता है वहां आप ये नहीं कह सकते कि मैंने खाया तो इतना ही और पिया तो इतना ही इतना महंगा क्यों है ये इन सब चीजों की कीमत होती है बल्कि अधिक होती है यश को पाना भी यश की इच्छा करना यश को भोगना जितना यश को हमने भोगा है उतना पुण्य हमारा खर्च होता ही है अब हमने समाज की सेवा की पुण्य किया समय दिया लेकिन साथ में हमने यश भी ले लिया कितना पुण्य कमाया था कितना हमने पुण्य खर्च कर दिया बचा कितना सा कई बार तो हम पुण्य खर्च अधिक कर देते हैं कमाते कम हैं और ऊपर से भावना यह रहती है कि मैंने पुण्य किया है पुण्य करें लेकिन उस पुण्य को बचा के तो रखें जो पुण्य कमाया है वही यश लेकर के उस पुण्य को समाप्त कर लिया तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास में इसलिए साधक के लिए सम्मान से बचने की बात बहुत महत्वपूर्ण कही गई है सम्मानात् ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेता विषादेव हमें बहुत अच्छा लगता है सम्मान से जिन्हें उसकी इच्छा है उस सुख को भोगना है वो भोगें ले सकते हैं लेकिन साधना के लिए जितने पुण्य की आवश्यकता है वो हमारा बच रहा है या नहीं बच रहा है हमने पुण्य भी किया यश भी ले लिया खाता बराबर कर लिया और साधना करते जा रहे हैं धार्मिक हैं प्रगति कहां से होगी वो स्थिति ही नहीं मिलेगी क्योंकि पुण्य ही नहीं है हमारा इसलिए साधक को पुण्य कमाने में भी बहुत ध्यान देना चाहिए और पुण्य के खर्च में भी बहुत ध्यान देना चाहिए हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें पानी हैं, हमें विवेक वैराग्य को पाना है हमें बुद्धि की उस स्थिति को पाना है जो बिल्कुल निर्विचार हो जाती है वो कैसे बनेगी जिसके पास कम पैसा है वो भी चलेगा वो साइकिल से चल रहा है और जिसके पास अधिक पैसा है पास आ गई तो उसकी गति कितनी तीव्र होगी मिनटों में करेगा दिनों का काम घंटों में कर लेगा ऐसा का ऐसा हमारे इन साधनों के साथ यदि हमारे पास पुण्य नहीं है हम बिना सोच विचार के अपने पुण्य को खर्च करते जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि लोगों ने मेरे सको सम्मान दिया दूसरे मेरे को अभिवादन करते हैं प्रणाम करते हैं वो मुझे अभिवादन करें ठीक है उन्होंने अभिवादन कर लिया उससे हमने सुख भी ले लिया पुण्य किसका खर्च हुआ हमने भोग किया है सम्मान का सुखी हुए या तो हम भी अभिवादन कर दें उनको उतना ही आदर से अभिवादन करने वाले ने तो सम्मान देके पुण्य कमा लिया हम भी उसको अभिवादन कर लें अथवा उनके अभिवादन पर भी मन में सुख न ले लें लोकेष्टा को पुष्ट न कर लें ठीक है उन्होंने कर लिया सामाजिक कर्तव्य से हमने उसका उपभोग नहीं किया तो पुण्य बचेगा नहीं तो पुण्य तो ऐसे ही खर्च होता रहेगा खाते में से कटता रहेगा और जब जब हमें आध्यात्मिक आंतरिक उच्चता के लिए आवश्यकता पड़ेगी हम कामना करेंगे प्रार्थनाएं करते जाएंगे करते जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा नहीं के वहीं अटके रहेंगे इसलिए साधक को ये अपना बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण करना चाहिए कि मैं दिन भर में कितना पुण्य कर रहा हूं और कितना खर्चा कर रहा हूं है। उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए उसके लिए की भी भी मेहनत करनी है और है और अतिरिक्त व्यय रोकना कुछ इसी तरह से यदि हमें समाधि लगानी है यदि हमें अध्यात्म की ऊंचाइयों पर जाना है और जब जब हमारी समस्या आए वो वो सुलझती रहे ये हम चाहते हैं जब जिस चीज की आवश्यकता हो जिसके पास पर्याप्त पैसा है जब उसको टैक्सी की आवश्यकता है टैक्सी मिल जाएगी जब उसको वायुयान की आवश्यकता है उसको वायुयान मिल जाएगा दूसरा वायुयान की कामना करते हुए भी नहीं बैठ सकता क्योंकि पैसा ही नहीं है कितनी ही प्रार्थना करता रहे कितना भी करे वो नहीं बैठ सकता कितनी ही हम कामना करते रहे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए नहीं होगा बुद्धि उतनी निर्मल होगी ही नहीं तम निर्मल बुद्धि का प्राप्त होना भी पुण्यों पे आधारित है प्रयत्न साध्य भी है हम प्रयत्न करेंगे तो उसको और परिष्कृत करेंगे लेकिन पुण्य के आधार पे भी वो हमें मिलती हैं गंभीर साधना में जाने वालों को ये चीजें अनुभव आएंगी बहुत बार बहुत स्थितियां बहुत शीघ्रता से आती जाती है लेकिन कभी ऐसा होता है कि अब स्थिति नहीं बन रही है इतना भी कर लो आगे बढ़ ही नहीं पाता है वो पहले तो बहुत शीघ्रता से आती गई जितना पुण्य था वो खर्च हुआ है वो स्थितियां मिलती चली गई अब नहीं है तो स्थिति रुक गई कभी ऐसा लगे साधना में कि अब गति नहीं हो रही है कर सब कुछ वैसा ही रहा हूं लेकिन गति नहीं हो रही है तो समझ लीजिएगा कि साधन की अभी योग्यता नहीं है न्यूनता है जैसे सामान्य गाड़ी में पुरानी गाड़ी में कोई कितना भी एक्सेलरेटर को दबाए गाड़ी तेज नहीं चलेगी रुकी हुई है दबाते रहो कितना भी दबाते रहो चलेगी ही नहीं क्योंकि साधन ही नहीं है हम चाहें कि तेजी से चलें और गाड़ी हमारी ऐसी है कि वो 80 से ऊपर जा नहीं सकती कितना भी दबा लो कितना भी प्रयत्न करो वो 80 से ज्यादा नहीं चलेगी जितना है उस सामर्थ्य में ही चलेगी वो और यदि हमारे पास धन है तो हम दूसरी गाड़ी ले लेंगे जिसमें हम 80 क्यों 160 पे भी चल सकते हैं, और कम प्रयत्न में चल सकते हैं तेजी से चल पाएंगे जब ये बाधाएं अनुभव हो तो समझ लीजिएगा कि हमारा साधन अभी उतना अच्छा नहीं है वो साधन हमें प्राप्त करना है साधन के लिए विशेष यत्न विशेष पुण्य करना और उससे भी अधिक मुख्य है अतिरिक्त खर्च न करना पुण्यों का खर्च न करना यश के बिना हमारा जीवन चल सकता है रोटी के बिना तो नहीं चलेगा उतना तो आवश्यक है करना ही है इतना कंजूस भी नहीं हो जाना है कि उस पुण्य के बचाने के चक्कर में हम अस्वस्थ हो जाए शरीर भी न चले ऐसा कंजूस नहीं होना है लेकिन यश की हमारे लिए जीवन में अध्यात्म में प्रगति के लिए कोई आवश्यकता नहीं है वो तो एक आंतरिक सुख है मानसिक सुख है ले लिया और चला गया पानी हवा भोजन के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता उतना तो खर्च करना है रहने के लिए कुछ चाहिए कपड़ा चाहिए लेकिन यश ऐसी चीज नहीं है सेवा ऐसी चीज नहीं है बहुत सारी चीजें आप जीवन में देखेंगे दूसरों की सेवाओं को हम ना लेते हुए भी अपना जीवन अच्छी तरह चला सकते हैं सेवाएं बड़ी महंगी होती हैं उनसे बहुत पुण्य खर्च होता है तो आज की अंतर यात्रा में आप सबको ये देखना है कि मैं पुण्य कितना कमा रहा हूं और पुण्य का खर्च कितना कर रहा हूं ऐसे कौन से स्थल हैं जहां मैं अपने पुण्य के खर्च को रोक सकता हूं अनावश्यक व्यय है मैं तीन चार जोड़ी कपड़े में भी काम चला सकता हूं तो दस जोड़ी की क्या आवश्यकता है इसी तरह भोजन आदि का भी हर चीज का बिजली का और जितने भी हमारे उपयोग की चीजें हैं उन सब के अंदर सेवा में यश में कितना में खर्च कर रहा हूं उस खर्च में से कितना मैं हटा सकता हूं जो अनावश्यक है मुझे आध्यात्मिक प्रगति के लिए पुण्य का संचय करना है जिस दिन अच्छी राशि हो जाएगी उस दिन वैसी बुद्धि मेरी कामना करने पर बनेगी नहीं तो कितनी बार भी परमात्मा से उत्तम बुद्धि की कामना करते रहें। नहीं होगी उसके लिए मूल्य जितना चाहिए वो भी हमें इकट्ठा करना है तो कुछ देर के लिए सीधे बैठें, नेत्रों को बंद कर लें। यात्रा अब तक के अनुभव मन में संचित हैं उनकी स्मृति लेते हुए अपने जीवन को देखें कितना मैं कमा रहा हूं कितना खर्च कर रहा हूं ण्य अधिक कमा रहा हूं अथवा उपभोग खर्च अधिक कर रहा हूं वस्तुओं का उपभोग प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग मानव निर्मित वस्तुओं का उपभोग यश और सम्मान का उपभोग का अर्जन कितना कर रहा हूं अन्यों को भौतिक वस्तुएं उपलब्ध कराकर अन्यों को सेवाएं देकर अन्यों का उपकार करके अन्यों को ज्ञान देके श्रेष्ठ पुरुषों को सम्मान देके उनका आदर करके श्रेष्ठ लोगों को प्रोत्साहित करके श्रेष्ठ लोगों के यश को फैला करके मैं कितना पुण्य कमा रहा हूं जितना भी पुण्य न्यूनाधिक है जितना भी खर्च न्यूनाधिक है उसे एक तरफ रखते हुए मैं अपने पुण्य के उपभोग में कितनी कमी करके अपने आध्यात्मिक जीवन को फिर भी ठीक चला सकता हूं कौन सी वो चीजें हैं जहां अनावश्यक उपभोग हो रहा है उनको देखें आकलन करें आगे के लिए योजना बनाएं मुझे अपने पुण्यों को सुरक्षित रखना है आगे मैं कैसे कैसे जीवन जीऊ कि पुण्य अधिक बने और कम खर्च हो रुकेंगे ओ जिस प्रकार से एक व्यापारी एक प्रबंधक योजना बनाता है उस योजना को लेकर के चलता है किसी प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये आंतरिक प्रबंधन है उसको ये बातें सोचनी ही चाहिए हमारे आध्यात्मिक व्यक्तियों के खर्चे कैसे होते रहते हैं अधिक खर्चे कैसे होते रहते हैं आध्यात्मिक विषय को जानने की इच्छा है उसको कई व्यक्ति बता सकते हैं कम योग्य भी बता सकता है छोटा व्यक्ति भी बड़ा भी बता सकता है साधकों के मन में इच्छा रहती है कि ये बड़े व्यक्ति बताए मैं इन्हीं से पूछू पूछेंगे तो वही चीज और उत्तर भी वही आएगा लेकिन खर्चे में पुण्य के खर्च में अंतर होगा आपको ये विचित्र लग सकता है कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो उसमें कौन सा पुण्य खर्च हुआ ये तो अच्छा काम कर रहे हैं हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए लेकिन उस व्यक्ति का हमने समय दिया और उसकी सेवाएं दी हैं, उसकी विशेषज्ञता को सलाह को हमने आम में लिया है, उसकी भी कीमत होती है उसमें भी पुण्य खर्च होता है आप इस शिविर में भाग ले रहे हैं इसका मूल्य उतना नहीं है जितना आपने दे दिया है एक हजार रुपये वो अन्य खर्चों के लिए है जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं जो दिशा निर्देश प्राप्त कर रहे हैं वो भी आपको ऐसे ही नहीं मिल रहा है उसमें भी आपका पुण्य खर्च हो रहा है लेकिन उससे चिंतित होने की बात नहीं है हमें दुकान से यदि कुछ चीज लेनी हो सौ रुपए दे करके और वस्तु हमने ले ली लेकिन हमने वो चीज पाई है वहां पर इसलिए हमें बिल्कुल दुख नहीं होता और उस वस्तु को जिसे हमने सौ रुपए में खरीदा है घर में ला करके रख दिया और उपयोग नहीं लिया थोड़े दिन में वो खराब हो गई फेंक थी खरीदते समय जो सौदा हानिकारक नहीं था लाभदायक ही था अब वो हानि में बदल चुका है सौ रुपए भी गए और कोई लाभ भी नहीं हुआ आपका खर्चा तो बहुत हो गया है यहां पर हो रहा है आपका बहुत पुण्य घट रहा है ये चीजें ऐसे ही नहीं मिलेंगी आपको किसी को भी हमारे को भी नहीं मिली है किसी को भी नहीं मिलती है ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे घाटे के सौदे के रूप में कर लें या तो लाभदायक सौदे में कर लें या तो हम उसका उपयोग ले लेंगे तो लाभदायक बात है अधिक लाभदायक है जितना खर्चा हुआ उससे अधिक हम कमा लेंगे अधिक लाभ ले लेंगे और यदि इसे ही हम दूसरों को भी दे देंगे फैला देंगे जैसे कि एक छोटा व्यापारी थोक व्यापारी से कुछ लेता है और फिर बहुतों को बेच देता है तो उसे वो और लाभ कमा लेता है तो यहां पुण्य खर्च करके भी आपको वो मिला है जिससे आप आगे चल के बहुत पुण्य कमा सकते हैं दूसरों को आध्यात्मिक मार्ग पर ला करके प्रेरणा देकर के किसी के जीवन में आध्यात्मिक प्रेरणाएं जगा देना जीवन की सार्थकता उसकी हो उससे ये बहुत पुण्य का काम है और ये साधक की आध्यात्मिक प्रगति में बहुत सहायक होता है तो साधक जब कुछ पूछना चाहता है तो वो सोचता है कि मैं बड़े व्यक्ति से ही पूछूं। छोटे से कहो कि नहीं ये बात वो भी बता देंगे तो नहीं उन्हीं से पूछनी है मेरे को ठीक है पूछ सकते हैं जो रक्तचाप एक सामान्य डॉक्टर से एम से भी नफाया जा सकता है या कंपाउंडर से भी उसके लिए हम विशेषज्ञ के पास जाए ठीक है नाप देगा वो लेकिन पैसा उतना ही अधिक हमारा जाएगा है हमारे पास तो ठीक है दे दीजिए लेकिन हमें तो बचाना है इसलिए साधकों को इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए कि मैं सीधा बड़े को जाकर के पूछूं पहले जहां तक हो सके छोटे को पूछा वहां समस्या नहीं सुलझती तो आगे के, के लिए जाएं नहीं तो पुण्य खर्च होगा कहता है आपसे एकांत में ही मिलना है मेरे को और एकांत में मिलके भी बहुत देर अपनी बात बताएंगे और फिर थोड़ी सी बात पूछेंगे यदि आवश्यक है तो किया जा सकता है लेकिन कितने साधक अपनी बताते रहते हैं बताते रहते हैं और कुछ पूछेंगे भी नहीं या थोड़ा सा पूछेंगे लेकिन उन्होंने सामने वाले योग्य व्यक्ति का समय तो ले लिया उतना और प्रसन्न है कि फला व्यक्ति ने मेरी बात सुनी और मैं गया मिला पुण्य का क्या कॉ आपको उपलब्धि क्या हुई क्या केवल ये प्रसन्नता कि मैंने उससे बात की उन्होंने मेरे को इतना समय दे दिया अपनी बात कह दी इसे क्या अर्जित किया अपनी बात तो हम जानते ही थे उनसे कुछ पूछा नहीं अथवा थोड़ा सा पूछा खुद खर्च कर लिया जो काम हम कम खर्च में कर सकते हैं उसे कम खर्च में करना चाहिए जैसे हम सांसारिक चीजों में देखते हैं जो चीज हमको कम पैसे में भी हो जाती है वही काम तो हम वही करते हैं ऐसे ही अध्यात्म में भी करना चाहिए वहां ये विषय नहीं ले लेना चाहिए कि मैं उससे पूछूं उस बड़े से पूछूं। हमेशा ध्यान रखें आप चाहे दूरभाष पे बात करें या सीधे बात करें जिस बड़े व्यक्ति से जितने महत्वपूर्ण जितने ऊंचे आध्यात्मिक व्यक्ति से आप बात करेंगे जितना उसका समय लेंगे उतना अधिक आपका पुण्य खर्च होगा क्योंकि तो आप एक विशेष व्यक्ति का समय ले रहे हैं वो उस काल में कुछ और करेगा विशेष करेगा वो आपके लिए समय दिया जा रहा है आपको सुविधा उपलब्ध हो गई है यदि साधक को यह लगता है कि इतना खर्च करके भी मैं कुछ ऐसा ले लूंगा जिससे बहुत लाभ होगा मेरे को तब तो अवश्य करें अथवा ऐसों की बहुत सेवा करके फिर उनसे ले ले तो वो पुण्य भी कमा लेगा श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा से पुण्य भी अधिक होता है या तो इतनी सेवा कर ले और फिर उनसे ले ले ऐसे ही जाके पूछ लिया समय ले लिया तो खर्च होता रहता है आपको पीछे भी अंतर यात्रा में कल कराया गया कि दुर्गुण कैसे दूर होते हैं ये हम जानते हैं बहुत सारा फिर भी उससे जाके पूछा उससे जाके पूछा उससे जाके पूछा साधक को लगता तो यह है कि मैं इन सब से पूछ रहा हूँ कुछ अच्छा काम कर रहा हूं ठीक है अच्छा है लेकिन जो काम आप स्वयं कर सकते हैं बिना खर्च के उसको दूसरों का समय लगा के कर रहे हैं तो अपना पुण्य खर्च कर रहे हैं। इसलिए साधक को आत्मविश्लेषण अनुभव जमा है हमारे अंदर उन्हीं का विश्लेषण करके बहुत अधिक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं पुराने साधकों ने भी तो ऐसे ही निष्कर्ष निकाले हैं ऐसे हम भी निकाल सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान हम स्वयं कर सकते हैं जहां तक हो सके स्वयं करें नहीं हो सकता है फिर भी तो दूसरे के पास में चाहे ये भी पुण्य को बचाने का एक तरीका है शैली है तो आज का विषय यहीं तक रखता हूं तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे परमात्मा से प्रार्थना कामना रखेंगे आध्यात्मिक प्रगति के लिए ऊंचाइयों को छूने के लिए जो साधन आवश्यक है वो मुझे प्रदान करें मैं उसके लिए उचित पुण्यों का संग्रह करने में लग जाऊंगा करता रहूंगा Oh रखते हुए आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए आगे के कार्य के लिए चलेंगे ओ शब